जो यहाँ पर आए हैं आएंगे उनकी एक ही उद्देश्य है हमको हरि भक्ति प्राप्ति करनी है इसी शरीर रहते रहते कैसे भी वो हमको भगवत शिवा प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन इसके अंदर सबसे बाधा क्या है कौन सा बाधा जानते हैं शादी के बहुत सारे गुण होना चाहिए बहुत सारे गुण अपराध तो गुण जो साधारण लौकिक जीवन में होना संभव नहीं है साधक में ऐसे ऐसे गुण होता है जिस गुण से प्रलुब्ध हो करके भगवान भी उसके पीछे पीछे डोलते हैं ये गुण साधारण मनुष्य में होना संभव नहीं है लेकिन सबसे बड़ी गुण क्या है जानते हैं कौन सा गुण बिना आप एक परम संत एक साधु एक परम भक्त हो नहीं सकते और वह मूल प्राण केंद्रो साधन अवस्था में भी सिद्ध अवस्था में भी चाहिए वो गुण ये कौन सा गुण है वह तो जानते ही नहीं कहाँ पर गड़बड़ है गड़बड़ कहाँ है भजन करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य हिंसा देर लोभ लालसा चहल कपट बहुत सारे अवगुण है अब कहाँ से कहाँ किसको दमन करेंगे इसको दमन करते हैं तो इधर से ये निकल जाता है इसको दमन करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ से ये निकल जाता है जैसे मान लीजिए एक पल्ला में एक तरह मेढक एक तरफ कुछ वस्तु तो तोलने के लिए हम रखे हैं मेढक तोलेंगे तोलने इधर दो मेढक रखते हैं इधर और फुक भग जाता है फिर एक को बैठाते हैं फिर दो भग जाता है यह तोड़ना जैसे कठिन बात है ऐसे समस्त इंद्रिय वृत्ति को संयम करके भगवत चरण में लगाना इस तरह से मेढक को इकट्ठा करने जैसे कठिन काम है लेकिन सबसे मूल जो है वह जानते हैं वो क्या है शांत शांत ये शांत क्या है और कैसे होना चाहिए और शांत भी ना सब भजन भी फल छोटी सी बात पर हमारे विक्षेप हो जाता है भजन होगा नहीं छोटी सी एक घटना पर हमारे चित्त चंचल हो जाता है भजन होगा नहीं मन लगेगा नहीं मन तो उसी विषय में लिप्त हो जाएगा कोई भी वस्तु समागम में उसी में मन अटक जाता है अच्छा लगने लगता है भजन होगा नहीं चाहे वस्तु समागम हो वस्तु नष्ट हो है ना? मन जो शांत होना जरूरी है चाहे तुम जंगल में रहो चाहे घर में रहो शांत माने कोई बाहर की कोई तरंग अंतःकरण वृत्ति के कोई भी एक प्रवृत्ति यह हमारे चित्त विक्षेप कर नहीं सकता है करना नहीं चाहिए अगर विक्षेप आ गया तो भजन समाप्त हो गया वो क्रियात्मक हो जाएगा हाँ भजन में बैठे हैं मन तो कहीं कोई कारणवश चंचल हो गया अब उसमें लगा है मन वही वो चिंतन करना शुरू कर दिए हैं हाँ ठीक है भजन कर रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन उसी में रम रहा है उसी का चल रहा है तो मन जहाँ तुम्हारा विषय में लगा हुआ है तो उस मन के द्वारा तुम कैसे भगवत चरण प्राप्त तो करोगे तो क्या करना है मन को शांत करना है और भगवान भक्त भग तो भी उसी को कहते हैं जिसका चित्त चित्तवृत्ति शांत हो गया है जैसे साधु साधु किसको कहते हैं साधु साधु माने साधा साधा शब्द से साधु शब्द आया है साधा माने प्रैक्टिस करना जैसे राग रागिनी प्रैक्टिस करते हैं साधते हैं सारी गा पदानी सा मगानी सा गला साधते है ना गला को साधन करते हैं साधन के द्वारा उसको सुरेला बनाते हैं उसको राग रगिनी वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो धारण करते हैं कंठों में धारण करके फिर जाकर नए नए तरंग नए नए राग रानी नि, रागिनी के तरंग ओ, निकालते हैं यह है प्रैक्टिस साधा तो हमारे जो साधा से साधन आया है और साधना से साधु शब्द आया है जो साध लिया मैंने साधन कर लिया वो साधु है साधु कौन है जो साध लिया मैंने प्रैक्टिस कर लिया क्या प्रैक्टिस कर लिया ना हमारे अंतर इंद्रियो और बहिर्ंद्रियो बहिइंद्रिय है चक्सुकन नाशिका जीववा तप और अंतर इंद्रिय है मन बहिइंद्रिय हमारे विषय में आवेश होकर विषय वस्तु संग्रह वो लिप्त रहता है विषय वस्तु से वो आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है ए? तो ये विषय वस्तु से मन को हटा करके ना अंतर्मुखीन करना है भगवत चिंतन में मन को लिप्त करना है तल्लीन करना है यह है बहिर्ंद्रिय संयम आप कहेंगे चेष्टा करके भी मन होता नहीं कोई बात नहीं मन हमारा संज्ञमित तो नहीं है अंतर इंद्रिय संयमित तो नहीं है कम से कम बहिर इंद्रियों को तो संयम करो पर आम बहिर इंद्रियों के द्वारा विषय को स्वीकार नहीं करेंगे बस ग्रहण नहीं करेंगे मन चाहे जाने दो तुम तो कम से कम अपने इंद्रियों को बसीबुत रखो जैसे खाना चाहते हैं मन उल्टा पलटा हाँ ठीक है हम खाएंगे नहीं बस मन चाहे हमारा कितने भी खाना चाहे हमारा मन आंख दुनिया का रंग तमाशा देखने के लिए भाग रहा है ठीक है भागने दो हम देखेंगे नहीं हम दर्जा करके बैठे रहेंगे कान ग्राम कथा सुनने के लिए तत्पर रहता है इच्छा होती है तेरा तो गप सप करू अपने प्रियजन के साथ जाने दो तुम मत जाओ तुम बैठे रहो चुपचाप चाप है ऐसे बहिरेन्द्रिय संयम मूल है मन मन तो भागता है ना जाने कहा मन संयमित हो गया तो समस्त इंद्रिय संयमित हो गया मन संयमित तो नहीं है तो इंद्रिय वृत्ति कितने भी कोशिश करो उसके द्वारा कुछ समय के लिए तो निवृत्ति हो सकती है लेकिन उसमें तुम्हारा मन को संयमित तो करके भगवत चरण में संलग्न करना संभव नहीं है इसीलिए शांत शांत होना बहुत जरूरी है अशांत चित्त वृत्ति में कभी भगवत स्मृति जागृति निश्चल रहना आ, ये कदापि संभव नहीं है मन है हमारा बहिर्भ विषय में लिप्त कहीं मैंने किसी का पुत्र में किसी का कन्या में का, किसी का स्त्री में किसी का भोग लालसा में ए, लिप्त है तो क्या ऐसे लिप्तता लेकर के हम भजन करते हैं क्या हमारा अश्रुधरा बहेगी बह सकती है वो तो उस विषय चिंतन कर रहे हैं ना अश्रुधरा तो तब बहेगी जब जाकर के हमारे मन भगवत चरण में निश्चल हो जाएगा भगवत चरण छोड़ के और कुछ चाहेगा नहीं रुचि होगी नहीं इच्छा होगी नहीं तब तो तक तो तो अभाव जागृति होगी आ हा हा हमारा जीवन तो बीते जा रहा है राधा रानी हमारा समय बीते जा रहा है अब इस समय में हमारा शरीर छूट जाए तो क्या हम तुम्हारे चरण प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे ए? क्या निश्चय निश्चयता है निश्चयता है, है कि हम सौ साल कोई गारंटी नहीं है इसीलिए तुम ये धारणा ही मत करो जो हमारे सामने लंबा जीवन बचा है अभी थोड़ा संसार जीवन इसमें थोड़ा आनंद ले लू पीछे जाकर के हम भजन करेंगे इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं ये सोचना चाहिए काल हमारे सामने शायद काल आ सकता है काल हमारे सामने है? काल को आमंत्रण कर सकता है ये जानकर के तैयार हो जाओ तैयार रहो मन को शांत करो जिसका मन शांत हो गया वो शांत हो गया मन शांत नहीं तो संत नहीं संत कौन है जिसका मन शांत हो गया तो संत अनपेक्षा मच्चित प्रशांत समदर्शीन निर्ममा किसको कहते हैं संत कोई पोषक को, को कहते हैं जे ऐसे जटाजुट धारण करके मोटा मोटा कंटी पहन करके तिलक कंटी छप्पा मोहर लगा करके बड़े बड़े बात करने से वो संत हो जाता है संत होता है गुण से ये आप भी हो सकते हैं स्त्री पुत्र स्त्री पुरुष इसमें कोई भेद नहीं है कोई भी हो सकता है शांत अनपेक्षा ये प्रशांत शब्द आया है प्रशांत माने किसी भी अपस्था में जिसका चित्त विक्षेप होता नहीं कोई वस्तु समागम हो जाए प्रिय वस्तु समागम हो जाए प्रिय जन आ जाए प्रिय जन का मिल जाए प्रियोजन का संपर्क मिल जाए लेकिन मन हमारा भगवत चरण से हाटेगा नहीं संत समाहित तो रहेगा वो है संत कोई नष्ट हो गया आग लग गया हमारा मकान में आग लग गया सब जल करके भस्म हो गया हमारा क्या गया हम कौन सा वस्तु लाए थे आज खोने का चिंता कर रहे हैं हा हा हमारा मकान जल गया हमारा एक नष्ट हो गया हमारा क्या नष्ट हो गया उसमें क्या कष्ट हो गया है? कैसे तुम रुष्ट हो गया है? ये तो सब मिथ्या है हम तो कुछ लाए नहीं तो लाए नहीं तो आज खोने का चिंता क्यों कर रहे हैं एन, मन शांत जाने दो ये जो होना था हो गया यहाँ हमारे हृदय जगत जो है हमारे अंतकरण जगत जो है यहाँ हमारे ठाकुर जी हैं और हम हैं यहाँ के जगत के कोई भी वातावरण हम प्रवेश कर नहीं देंगे जैसे मान लीजिए आप कहीं प्रदेश गए हैं कहीं जंगल में खो गए हैं वहाँ बहुत हाथी गंडार नाना परिंग जंतु जानवर विचरण कर रहा है आप रास्ता खो गए हैं रास्ता नहीं मिल रहा है चार ओर से ए, आपको सब खाने के लिए भाग रहा है उस समय उस स्थिति में क्या करेंगे आप देखेंगे अंतर्जगत में आप वहाँ से भगवान को ही धारण करके हे प्रभु तुम हो साख रक्षा करो हेनाथ ए इससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं भाई होता है यह हमको खा ना जाए हमको नष्ट करना दे तो जैसे हम उस समय अंतर जगत में ठाकुर जी को बैठा करके एक ठाकुर जी के चिंतन में तल्लीन रहते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो हे प्रभु ये दावानल में हम पीड़ित प्रोग हो रहे हैं ये संसार सागर रूप दावानल जो है ये दावानाल हमको पीड़ित कर रहे हैं प्रभु रक्षा करो रक्षा करो ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही है ये संसार ऐसे ही है दबानल जैसे जल रहे हैं सब और इसी में जीव आनंद के अनुसंधान के तलाश में अपने मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं आनंद मिलेगा इस आशा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी आनंद मिलेगा किसी को मिला नहीं तुम किस आशा लेकर के तुम भागना चाहते हो अरे वहां दावा नाल है तुम्हारे लिए अग्नि प्रज्जवलित तो हो रही है वहां जाओ तुम जल जल के तप तप के मर जाओगे शांत हो जाओ शांति तो यहां है बाहर कहीं शांति नहीं है इसलिए शांत जो है वो शांत है संतपेक्षा मत चित्ता प्रशांत प्रशांत माने कोई अवस्था में जिसका चित्त विक्षेप होता नहीं जगत की कोई भी वस्तु समागम में आनंद नहीं वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं ए? वो है शांत। समर्शी सब सब में समदर्शी सब में प्रभु है निर्ममा कोई वस्तु मेरा नहीं जगत में कोई भी वस्तु शरीर तक मेरा नहीं निर्माम माने मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार मेरा नहीं ये निर्माम होता नहीं है घर छोड़ के आए हैं स्त्री पुत्र परिवार सब त्याग कर दिए हैं, बोले हम निर्माम है बोले ना तुम निर्माम नहीं हुए हो बेकार बात है ये तो तुम्हारा एक अभिमान है मैं घर छोड़ के सब छोड़ दिया अब तो मैं अकेला ही रहता हूं ना मैंने तो निर्मम क्या अरे अभी तक तुम्हारे शरीर जो है ना ये भी तुम्हारा नहीं इसके इसके प्रति आसक्ति जो है ये भी छोड़ दो अपने स्वरूप का चिंतन करो इसमें आशक्ति ये भी ममत तो है तो जड़ तो रह गया है कहा तुम स्त्री पुत्र छोड़ दिया वो पलक में आ जाएगा फिर देखो तुम्हारा मन उधर भटक रहा है उसी सानिध्य प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मन ललायत तो हो रहा है बार बार समझा बुझा करके तुम तो निवृत्त होने के लिए कोशिश करते हो फिर भाग जाता है ऐसे भागदौड़ चलता है कहा निर्मम कहा शांत निरहंकार मैं साधु हूं मैं ध्वनि हो पंडित हो कुलीन मानी हो ध्वनि हो ज्ञानी हो ये सब अहंकार है निर्दा हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दूप लाभ हानि ये समुचितता ही संसार का नियम है सब जीवन में होता है ऐसे नहीं मनुष्य जीवन है पशु जीवन से लेकर के हर जीवन में ऐसा होता है द्वंद है हर्ष है तो विषाद है मान है तो अपमान है शीत है तो ग्रीष्म है लाभ है तो हानि है ये द्वंद है इसको सहिष्णु सहन करो सहन करना पड़ेगा तब साधु बनोगे तब संत तो बनोगे हम्म तो ये प्रशांता साधु कौन आए तिथिकुणिका सूढ़ी तो सर्वदेही नाम अजात शत्रु साधु कारुणिक शत्रु व शांता फिर शांत शब्द आया है वही शांत शांत शब्द रहेगा नहीं तो ना साधु हो सकता है ना भजनानंदी हो सकता है ना अनुभवी हो सकता है ना भगवान के प्रिय हो सकता है क्योंकि भगवान के प्रिय होने के लिए एकमात्र मतलब भगवान छोड़ के आर कोई वस्तु के प्रति तो तुम्हारी तो ये आसक्ति रहना ही नहीं चाहिए कोई वस्तु के प्रति तुम्हारे थोड़ा सा भी ए? अपेक्षा नहीं रहना चाहिए तो कैसे तुम ठाकुर जी से प्रेम करते हो इं? ये तुम झूठ बोलती हो अः तिथिक सबक कारुणी का सूर्य तो सर्वदा नाम अजत शत्रु वो शांत शब्द है निरपेक्ष मुनिंग संतंग निर्भर समीला वहां भी शांत शब्द मुनिंग शांतंग शांत शांत में बिना शांति नहीं शांति बिना शांत नहीं इसीलिए भजन तो हम करते हैं लेकिन कहां फस गए हैं हमारे से वृत्ति इतना तो अशांत क्यों है हम प्रभु हमारे लिए जो स्थिति जो परिस्थिति हमारे सामने लाए हैं लाते हैं सबके लिए एक सा परिस्थिति नहीं है, उसको हम शिकार करने के लिए तैयार नहीं है होते हैं जिस कारण जीव दुखी रहता है भजन होता नहीं है भजन होने के लिए यहाँ जो जो आए हैं सबके लिए भगवान ने बहुत पूर्व कृपा कर दिया है आपको गुरु सान्निध्य प्रदान किए हैं वृंदावन में दाम में आपको बसत दिए हैं आप खाने का चिंता नहीं पहनने का चिंता नहीं शरीर भी स्वस्थ है उम्र भी अल्प है समय भी बहुत है फिर भी आप बोलते हैं हम दुखी हैं भगवान हाथ जोड़ देंगे प्रार्थना करेंगे ना प्रभु हम बहुत दुखी हैं भगवान कहेंगे जे भाई इससे सुंदर जीवन हमारे सृष्टि में है नहीं तुमको हमारे सृष्टि में सबसे सुंदर जीवन प्रदान किया है तुमको हम सुंदर मानव जीवन दिया है तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक चेतना हमने प्रदान किए है। है? हम हैं तुमको हम वृंदावन में ले आए हैं तुमको हम सदगुरु का चरणाश्रय करा दिए हैं तुमको भजन के लिए हम बहुत पर्याप्त समय दे रहे हैं तुमको साधु संग दे रहे हैं तुम्हारा शरीर निरोग है तुम्हारा उम्र भी अल्प है।, है फिर भी तुम कहते प्रभु हम बहुत दुखी हैं बोले इससे सुंदर जीवन भाई हाथ जोड़ो भगवान हाथ जोड़ देंगे हमारे सृष्टि में है नहीं जो पार लगाए हैं इससे बहुत कठिन जीवन के अंदर से वो चक्र से मुक्त हो गया है, दुखी हो हो रहे हो रहे तुम्हारे के कारण, तुम्हारा तुमको दुखी करके रखा है तुम मानने के लिए तैयार नहीं हम दुखी हैं कोई तुमको दुखी नहीं किया है तुम आपने आपको धोखा दिया है तुम आपने आपको धोखा दे रहे हो और कहते हो प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है मुरा कहें सबसे बड़ी सुंदर मानव जीवन भगवान तुमको कृपा करके एक सुंदर जीवन दिया है ए? ये मानव जीवन मिलता नहीं है दुर्लभ मनुष्य देहो देना दुर्लभ मनुष्य देहो ये मनुष्य देहो दे, दे दिए यही तो बहुत बड़ी कृपा है सागर पार होने के लिए तुमको और तुमने इच्छा करके जानबूझकर कर तुमने ए? गोता लगाया दुख सागर में डूबने के लिए तुमने तैयार हो गया अपने आत्मा के साथ तुमने धोखाबाजी किया है तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तुमने इधर उधर तुमने अपने जीवन को तुमने नष्ट कर दिया है और प्रभु को दोष लगाते हो प्रभु हम बहुत दुखी है प्रभु हाथ जोड़ देंगे इससे सुंदर जीवन होना संभव नहीं है ठीक है बढ़िया है समझ गए हो जान गए हो चेतन हो गए हो अभी सावधान हो जाओ जितना छोटा सा जीवन बचा है सामने उसके लिए तैयार हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत माने जान लो हमारे हृदय में एकमात्र ठाकुर जी विराजमान है जो हो गया सो बढ़िया हुआ अच्छा हुआ लेकिन आगे बस हमारे इस हृदय जो है ये ठाकुर जी के लिए है यहां हम दुनिया के कोई तरंग हम प्रवेश करने नहीं देंगे यहां ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं कोई वस्तु हमारा है ना कोई वस्तु से हमारा कोई संबंध है मन से इसको मान लेना शिकार कर लेना त्यागने का जरूरत नहीं है त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसे जान करके कोई वस्तु समागम हो जाए तो उसमें खुशी नहीं होना कोई नष्ट हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होना ये तरंग जो वहाँ व्यवहारिक सांसारिक जागतिक कोई तरंगों हमारे हृदय कंदर में प्रवेश नहीं करना चाहिए वह हम है हमारे ठाकुर जी है दुनिया का मेला मैं अकेला लेना ना देना मगन रहना अगर ऐसे शांत हो सकते हो तो भजन में तुम बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे हाँ नहीं तो आशा लेकर बैठे हो ये होगा ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे फिर जाके वो करेंगे फिर जाके हम शांत हो जाएंगे अरे पागल मूर्ख कहेंगे कोई शास्त्र कोई महत्पुरुष कोई ऐसा शब्द किसी ने कहा नहीं है ए? ए? आगे ऐसा करेंगे ऐसा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे अभी तो हमारे चित्य विक्षे पे चंचल है फिर अब शांत हो जाएगा अरे पागल मुरा कहीं के और अशांति का अग्नि में पजानने के लिए तुम तैयार हो रहे हो अनित्य में सुखोंगो मांग प्राप्त हो भजस्वम अर्जुन संसार अनित है यहाँ सुख नहीं है यहाँ सुख नहीं है भगवान श्रीमुख से कहें विश्वास नहीं है भगवान के शब्द में क्या भजन करोगे तुम अगर विश्वास है तो सुन लो यह सुख नहीं या किसी को मिला नहीं प्राप्त भजन सुम अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो शांत हो जाओ भजन माने ऐसा नहीं शांत होकर भजन करो निर्म निरह शांत ब्रह्म भुआय कलपति है वहां भी शांत शब्द ब्रह्म बाप कौन प्राप्त करते हैं निर्मम निरहकर शांत ब्रह्म भुआए शांत शब्द हर जगह हर जगह है इसीलिए कोई कुछ कह दे उसको तो हम लोग घुसा लेते हैं भीतर कोई कठोर शब्द तो कह दिया कोई कुछ व्यवहारिक कोई त्रुटि हो गया किसी अरे इससे हम क्या लेना देना है संसार है कोई हम उपकार करेंगे वो हमको गाली देंगे हमारा हमारा और हमसे बैरी करेंगे तो उससे हम क्या लेना देना है जगत है ऐसा होता है होगा उसको घुसाना नहीं भीतर में वो खराब है रहने दो उसको खराब तुम अच्छा होने के लिए प्रयास करो वो हमको ऐसा कहा है ठीक है ओ तुम भीतर मत घुसाओ तुम कुछ मत बोलो वो ऐसे नष्ट किया है बढ़िया है उसको नष्ट होने दो तुम कष्ट क्यों पा रहे हो तुम शांत रहो तुम भीतर में मत घुसा उसने ऐसा बोला उसने ऐसा किया उसने तैसा किया जैसे वही सब दोषी है जगत सब दोषिया है एकमात्र निर्दोष भगवान ने हमको सृष्टि किया है हम गुस्सा के मारे फूल रहे हैं हाँ मन मदोष है ये सब दोषी है आजकल मनुष्य ऐसा सुनने में आता है बोलते हैं अरे भाई खोली जूग है समय बहुत खराब है जू को प्रभाव है ये प्रभाव ऐसे भाव से बोलते हैं जैसे हम इस युग के नहीं हम सत्युग के हैं साफ़ के प्रभाव से प्रभावित है हम सिर्फ निर्दोष है कोली से हम इसके बोलते हैं। भाव दिखाते हैं। भाई कॉलीयुग है ऐसा होगा सब पाप पाप में लिप्त तो है सब जैसे हम पाप में लिप्त तो नहीं हम इससे ऊपर है अरे मूरा कहीं के तुम्हारा भी एक भूमिका है तुम अपने को सुधार लो अपने को सुधारो कलिजुग सर्व व्यापक है युग प्रभाव है सत्य युग क्या है जहाँ भजन, हरि चिंता हरि नाम परायण, भगवत प्राप्त बिना और कोई कामना नहीं इच्छा नहीं चेष्टा नहीं हरि भजन के लिए समस्त चेष्टा ऐसे वातावरण तुम अपने एरिया में बना लो तुम सत्य युग में हो तुम्हारे कलिजुग है लेकिन हमारे आश्रम के भीतर है नहीं कलिजुग रहने दो कलिजुग जुग प्रभाव रहने दो हमारे यहाँ ऐसे आश्रम को बनाओ तुम तुम अपने आप को सत्यजुगी बनाओ ना तुम सत्युजुगी हो जाओगे जुग का दोष क्यों देते हो तुम खुद कलीयुगी हो तुम्हारा मन में कलीजुग बैठा है और दोष देते हो जुग का तुम्हारे भीतर काम करो लोभ ईसा देश लोभ लालोसा भरा हुआ है और जो जूग का दोष देते हो कलीजुग है कलीजुग है कलीजुग है अरे कलीयुग है तुम निर्दोष तुम कलीजुग नहीं हो तुम कलीयुगी नहीं हो हाँ हो सकते हो ऐसे बनाओ हमारे आश्रम बनाओ ऐसे आश्रम जहां हरि भजन है हरिशिष्ट है हरि नाम साधन है हरी भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य ऐसे लेकर के तुम तो सुंदर आश्रम बनाओ परिवेश बनाओ तो हमारे आश्रम यहाँ सत्य युग विराजमान है अभी इस समय यहाँ पर सत्य युग विराजमान है इस समय जिस समय हाँ जुग क्या है जुग एक मनुष्य को भावना है, है ना तो ऐसा दोष मत दो अपना कर्म का दोष दो भगवत भजन करना चाहते हो शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओगे तो संत हो जाओगे शांत नहीं शांति नहीं जहां शांत नहीं वहां शांति नहीं जय जय श्री राधे